पातंजलोग प्रदीप साधनपाद अहम् साधन पुत्रबत्ती अहम वृक्ष से कृति पृष्ठ गिरेवर्धितों वाजनी व वा स्वृतमस्मी द्रविण सवर्चस सुवेधा खिताको वेदावचनमेत्री उपनष मैं संसार रूप को हिलाने वाला हूँ मेरी कृति पर्वत के सदृश है मैं वह हूं जिसके ज्ञान का पवित्र प्रकाश ऊंचा उदा हुआ है मानो सूर्य में है मैं वह हूं जो असली अमृत है मैं चमकता हुआ धन खजाना हूं, मैं सुमेधा हूं, अमृत हूं, छीण न होने वाला यह वेद की शिक्षा त्रिशंकु से दी गई है दृढ़ और बलवान संकल्प शक्ति के कारण मनुष्य में ऐसी योग्यता आ जाती है कि वह अपने विचार को बहुत बड़ी शक्ति दे सकता है अपने लक्ष्य पर फिर वह अपने विचार को उस समय तक स्थिर रखता है जब तक उसका अभिष्ट प्राप्त नहीं होता यदि किसी मनुष्य में आना कानी की प्रकृति है तो यह समझ लेना चाहिए कि उसकी संकल्प शक्ति निर्बल है और उससे कोई काम ना हो सकेगा जो अपना दृढ़ विचार बनाकर फिर दूसरों की दृढ़ सम्मति के कारण उसको बदल देता है तो उससे भी उसकी संकल्प शक्ति का पता मिलता है और वह दूसरों की सम्मति का दास है क्योंकि उसने अपनी विवेचना शक्ति को खो दिया है वह अपने नहीं प्रत्युत दूसरों के विचारों के अनुसार कार्य कर रहा है ऐसा करता हुआ दिन पर दिन अपनी विचार शक्ति को छीड़ कर रहा है जिसके कारण प्राय उसे अपने कामों में कठिनाई और असफलता का मुंह देखना पड़ेगा इस कारण इस शक्ति के महत्व को समझो किंतु हठ दुराग्रह और श्रृंखलता को ही विचार शक्ति न समझ लेना विचार शक्ति और हठ आदि में महान अंतर है पहली आचार की दृढ़ता और श्रेष्ठता का परिणाम है तथा तो दूसरी उसकी निर्बलता का फल है संकल्प शक्ति को पूरा विकास देने के लिए दृढ़ आत्मविश्वास की आवश्यकता है और आत्मविश्वास की दृढ़ता आस्थिकता अर्थात ईश्वर भक्ति से होती है जब मनुष्य सर्वव्यापक सर्वशक्तिमान सर्वज्ञ ईश्वर का सहारा लेकर सारे कार्यों को उसके समर्पण करके अनासक्ति और निष्काम भाव से उसके लिए ही और अपने को केवल उसका एक करण साधन समझकर कर कद्य से करता है तो उसकी स्वयं अपनी शारीरिक मानसिक और आत्मिक शक्तियाँ भी अगाध और असीम हो जाती है यही कारण है कि ईश्वर भक्तों द्वारा जो महान कार्य और अद्भुत चमत्कार अनायास साधारणत या प्रकट हो जाते हैं उनके अनुकरण करने में संसार की सारी भौतिक शक्तियां अपना पूरा बल लगाने पर भी असमर्थ रहती है उसके सारे संकल्प ईश्वर के समर्पण और उसी की प्रेरणा से होते हैं इसलिए वह जो संकल्प करता है वही होता है उसकी कोई इच्छा अनुचित अथवा स्वार्थ में नहीं होती किंतु सारे प्राणियों के कल्याणार्थ ईश्वरार्पण होती है इसलिए वह जो इच्छा करता है वही होता है वह कोई शब्द अनुचित अनावश्यक और असत्य नहीं बोलता उसकी वाणी ईश्वर समर्पण होती है इसलिए उसकी वाणी से जो शब्द निकलते हैं वैसा ही होता है उसके कार्य अनावश्यक और स्वार्थ सिद्धि के लिए नहीं होते किंतु सब प्राणियों के हितार्थ निष्काम भाव से ईश्वर के आज्ञानुसार कर्तव्य रूप से होते हैं इसलिए वह उनको पूरी लगन और दृढ़ता से करता है संसार की कोई शक्ति उसको अपने कर्तव्य से नहीं हटा सकती